नारायण नारायण आज का विषय है नाम जब कब तक किया जाए नाम जब कब तक किया जाए जब तक अपनी सांस चल रही है या अपनी स्मृति है तब तक नाम स्मरण किया जाए हम आमरण सांस लेते हैं वैसे ही नाम स्मरण का है यदि सही कहा जाए तो जैसे ही साँस रुकती है और आदमी की मृत्यु होती है वैसे ही नाम स्मरण के सिवाय जीवन मृत्यु सा लगना चाहिए जीवन के अंतिम क्षण तक अर्थात मैं मैं के की मृत्यु तक नाम करते ही रहना चाहिए। अंत में मैं मिट जाता है और नाम ही है। नाम ही बचता है। है कभी पूर्ण नहीं होता। कहा जाता है कि मुक्ति प्राप्त हुई तो जीवन सफल होता है किंतु मुक्ति के बाद भी कुछ कर्तव्य बचता है और वह है नाम स्मरण ही आदमी को बेहोशों की दवा जब देते हैं तो वह बेहोश हुआ है या नहीं यह जानने के लिए उसे गिनती गिनने को कहा जाता है गिनती करते करते जब वह रुक जाता है तो माना जाता है कि वह बेहोश हुआ है वैसे ही नाम जपते जपते मैं नाम जप रहा हूँ का विस्मरण होता है तभी नाम स्मरण में विलीन आदमी का प्रयसन एकांत में होता है एकांत का मतलब है नाम जपने वाला जो मैं एक उसका भी अंत होना अर्थात देही बुद्धि की विस्मृति होना देही बुद्धि से पार होना नाम जपते जपते ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि यह प्रश्न नहीं निर्माण होता कि साधक का चित्त भगवत स्मरण में है या नहीं निद्रा नाश की बीमारी जब होती है तब नींद आने तक दवा देते हैं वैसे ही हमें नाम नामस्मरण का स्वाभाविक संतोष प्राप्त होने तक नाम जपना चाहिए नाम उपाधि रहित है जब तक हम भी उपाधि रहित नहीं होते तब तक भगवत कृपा होने में देरी नहीं लगती जब तक हम भी उपाधि रहित नहीं होते तब तक नाम नामस्मरण के प्रति हमारा प्रेम नहीं जगेगा नामस्मरण के कारण भगवान की समीपता प्राप्त होती है तब भगवत कृपा होने में देरी नहीं लगती सच तो यह है कि जिस पर भगवत कृपा होती है तो उसके मुंह में राम नाम आता है क्या नाम जब की संख्या टाँक कर रखनी चाहिए कुछ विशिष्ट संख्या तक का जब करने का संकल्प किया हो या प्रतिदिन कम से कम कुछ संख्या तक जब करने का तय किया हो तो जब की संख्या लिख लेना जरूरी है जब करने की आदत पड़ने की दृष्टि से और नियमानुसार निर्धारित जब किए बिना दिन न बीतने की दृष्टि से भी जब की संख्या लिख रखना आवश्यक है किंतु यह समय क, यह करते समय एक बात से जागृत रहना चाहिए वह बात है कि नियमानुसार जब करने से जब संख्या पूर्ण हो गई तो कल तक हमारा नाम स्मरण से कोई संबंध नहीं है ऐसी भावना निर्माण होने की संभावना है अतः ऐसी भावना से बचना चाहिए और प्रतिदिन की नाम जप की संख्या पूर्ण होने पर भी जितना बन सके उतना नाम जप जारी रखना चाहिए उसकी आदत डालनी चाहिए नारायण नारायण